ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की कंडिका का भाष्य सहित विचार हम लोग कर चुके हैं बारहवीं कंडिका का विचार प्रारंभ होना है बारहवीं कंडिका में भगवान भाष्यकार बारहवी कंडिका के प्रथम वाक्य को अपेक्षित पदों का प्रारंभ में प्रयोग करके एक प्रकार से अवतरण लिख रहे हैं बारहवीं कंडिका का वाक्य है स इत्यादि इसके द्वारा अपेक्षित जो शब्द प्रयोग है उसे अवतरण के रूप में भाष्य में एवं ईक्षिवा इत्यादि से भाष्यकार भगवान ने किया है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार भाष्य का भाष्यकार मूल कंडिका का अवतरण लिखेंगे फिर मूल कंडिका का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे तो पहले टीका को देखिए अनंतरम स ईक्षत यदि वाचे इत्यादि वाक्य पूर्व एव व्याख्यातम तदरम स एव इति एक सीमेंक्य व्याख्यादपेत आह तो ये हैं कि अनम स ईक्षत यदि वाचे इत्यादि जो वाक्य हैं का अंतिम वाक्य। तीन वाक्य थे ना उस कंडिका में अंतिम वाक्य है स इक्षत यदि वाच वा अभिव्यात प्राणे न अभिप्राणितम इत्यादि था ना। ये जो अंतिम वाक्य है इसकी व्याख्या ग्यारवी कंडिका के द्वितीय वाक्य के व्याख्यान से पहले ही हो चुकी है भाष्य में अभी ग्यारहवीं कंडिका का व्याख्यान रूप भाष्य जहां समाप्त तो हुआ वो भाष्य तो एक प्रकार से द्वितीय वाक्य का व्याख्यान करके ही पूरा हुआ ग्यारहवीं कंडिका का और ग्यारहवीं कंडिका में है तीन वाक्य तो द्वितीय वाक्य का व्याख्यान करके भाष्य का समापन करेंगे तो तृतीय वाक्य का व्याख्यान अवशिष्ट रहेगा न इस प्रकार की किसी को शंका न हो इसके लिए कह रहे हैं कि अनंतरम स इक्षत यदि वाचा इत्यादि वाक्यम पूर्वम एव व्याख्यातम तो ग्यारहवीं कंडिकास्थ द्वितीय वा, वाक्य के व्याख्यान से पहले ही पूर्वम का अर्थ निकलेगा व्याख्यान उसकंडिका के तृतीय वाक्य का कर दिया है ये तृतीय शब्द द्वितीय शब्द तो लिखा नहीं तब भी कैसे यहां पर ये यह कर रहे हैं टीका में कहीं तृतीय शब्द लिखा है क्या लेकिन उसका परामर्शक अनंतरम पद है ना अन, अनंतरम में अंतरम शब्द का अर्थ होता है व्यवधान अनंतरम का अर्थ हो जाएगा व्यवधान रहित तो।, तो ये जो व्यवधान रहित तो, दो वाक्य होते हैं एक तो पूर्व वाला वाक्य और एक उत्तरवर्ती वाक्य दोनों को भी अनंतर कहा जा सकता है तो यहां पूर्व वाक्य को लेने के लिए अव्यवहित पूर्व वाक्य को लेने के लिए अनंतरम और पूर्वम एव इन शब्दों का प्रयोग है ना तो किससे अनंतर यानी व्यवधान रहित पूर्व तो प्रस्तुत वाक्य को बना देना तो प्रस्तुत वाक्य से अव्यवहित पूर्ववर्ती वाक्य का व्याख्यान पहले ही हो चुका है ये इसका अर्थ निकलेगा तो प्रस्तुत वाक्य हैं स एतम एवं सीमानम विदार्य इत्यादि बारहवी कंडिका का जो प्रथम वाक्य उसे कहा जाएगा प्रस्तुत वाक्य और इसकी अपेक्षा अव्योहित पूर्व वाक्य होगा स इक्षत यदि वाचा इत्यादि उसकी व्याख्या हो चुकी है इसलिए क्या होगा कहते हैं इति उत्तरम सो एतम एवं सीम्यम व्याख्यात तदपेक्षित आह तो तदुत्तरम में तब्द से लेना जो अव्यवहित पूर्ववर्ती वाक्य हैं यदि वाचा अभिव्यतम इत्यादि इसकी अपेक्षा जो उत्तर है और यहाँ पर भी अनंतर पद को भी अनंतर उत्तर तो उत्तर तो तेरहवी कंडिका भी तो उत्तर में ही आएगी लेकिन अनंतर उत्तर तद हो जाएगा व्यवधान रहित उत्तर वाक्य तो व्यवधान रहित उत्तर वाक्य माना जाएगा बारहवीं कंडिका को वो उत्तर वाक्य कौन है तो स एतम एवं इति वाक्यम तो स एतम एव सीमान इत्यादि वाक्य को कहा जाएगा अनंतर उत्तर वाक्य और उसकी व्याख्या के लिए अपेक्षित शब्द प्रयोग भाष्यकार भगवान करते हैं अपेक्षितम आह तो भाष्य में है अब न, न तावन मत मम सर्वार्थ सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश अधः प्रपद्ये सेकृतम प्रपदाभ्यापे परिशेषात् प्रपद्येयम् इति लोके एव विदार्य इतना है अपेक्षित स एतम एव इस वाक्य को वाक्य के व्याख्यान के लिए अपेक्षित अर्थ को बताने वाला इतना वाक्य यहां पर आवश्यक है उसे भाष्कर भगवान ने बताया लोक इवीक्षिति यहां तक का इसमें एवं इसमें ईक्षित वब्द का अर्थ कर दिया पर्यालोच्य टीका कारण पर्यालोच्य कौन से इक्षित्वा शब्द का अर्थ निकलेगा भाष्य में जो है एवं इक्षित्वा यहाँ पर ईक्षित्वा शब्द है ना उसका अर्थ निकलेगा एवं पर्यालोच्य इस प्रकार पर्यालोचन करके विचार करके तो विचार का प्रकार ही बताया जा रहा है पर्यालोचन का विषय ही बताया जा रहा है कि न नाव भृत्य, मद्दृत्य प्राण प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश मगेन प्रपदाभ्याम अद प्रपद्ये तो कहते हैं ई क्षण का विषय ये है परमेश्वर ने कार्यक्रम संघात को बने संघात तो बना दिए और बनाने के बाद विचार किया कि मेरे बिना ये सब कैसे होंगे तो प्रवेश आवश्यक हुआ ना तो प्रवेश आवश्यक हुआ तो किस द्वार से प्रवेश करें हम ये विचार किया तो इस शरीर के अंदर प्रवेश के लिए दो द्वार है एक प्रपद और दूसरा मूर्धा एकल के भाष्य में आया था प्रपदम च मूर्धा च अस्य संघात प्रवेश मार्गो यहां पर बताया था ना तो प्रपद और मूर्धा ये दो मार्ग हैं इन दो मार्गों में से प्रपद नामक मार्ग है प्राण के लिए और प्राण कैसा है इस शरीर में प्रवेश करने के लिए प्राण का मार्ग है प्रपद वह प्राण कैसा है तो कहते हैं मध्रृत्य प्राण का प्राण के दो विशेषण हैं एक तो मध्रृत्य और दूसरा मम अधिकृतस्य प्राणस्य तो मतभृत्य में मत शब्द का अर्थ है ईक्षणकर्ता औरणकर्ता कौन है परमात्मा परमेश्वर तो परमेश्वर ने आत्मा ने यह पर्यालोचन किया कि मेरे सेवक स्थानीय मतभृत्य का अर्थ है सेवक मेरा जो सेवक है प्राण और वह इस शरीर में नियुक्त है परमेश्वर के द्वारा ही क्या कार्य करने के लिए तो कहते हैं सर्वार्थ अधिकृतस्य तो जितने भी आत्मा के प्रयोजन हैं उन प्रयोजन के संपादन में अधिकृत है आत्मा के समस्त प्रयोजन के संपादन रूप कार्य में अधिकृत जो प्राण और उस प्राण का जो प्रवेश द्वार है प्रवेश मार्ग है इस शरीर में वो कौन है प्रपद और प्रपद कितने होते हैं दो दो पैर है ना तो दो पैर के दो अंगूठे और दो अंगूठे के पैरों के दो अंगूठे के अग्र भाग को कहा जाएगा प्रपद वो दो हो जाएंगे इसलिए द्विवचन प्रयोग किया कि न तो प्रपद नामक मार्ग से और वो मार्ग कैसा है शरीर शीर की अपेक्षा नीचे है सबसे नीचे है ना पैर तो तो ना इस अधिक मार्ग से जाने के लिए तो नीचे से जाना पड़ेगा ना तो नीचे से नहीं जाऊंगा न कानवे अन्वय न प्रपद्य के साथ करना तो कहा यदि प्रपथ से प्रवेश नहीं करोगे तो किससे प्रवेश करोगे फिर तो किम तरही? तो प्रवेश प्रपद प्र, प्र, से नहीं होगा तो कौन से मार्ग से होगा तो कहते हैं पारीशेषा तो एक पारीशेष न्याय होता है ना जितने प्राप्त हैं उनमें से सबका निषेध कर दिया तो जो बचा हुआ है एक उसका ग्रहण करना यह पारिशेषण्य होता है फिर दूसरा कोई रहता ही नहीं है यदि किसी के पास दस रुपया है एक एक रुपया बांट करके नौ को दे दिया तो बचा हुआ एक ही रह गया उसके पास भी वो बचा हुआ जो होता है उसका ग्रहण करना ये पारिशेष न्याय कहलाता है तो दो मार्ग हैं उसमें से एक से तो प्राण ने पहले से ही प्रवेश कर लिया है और उससे मैं इस शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा ऐसा उसका तो निषेध हो गया तो फिर बचा दो ही मार्ग है तो उसमें से एक जो बचा है वो मूर्धा नामक मार्ग बचा है तो उसके लिए कहते हैं कि पारिशेषात अस्य मूर्धान विदारिय प्रपद्येयम कान्वय करिएक्षित के साथ इक्षित्वा। तो पारिशेषात मूर्धा का विदारण करके उदाहरण यानी भेद भेदन तो मूर्धा का भेदन करके क्या किया प्रवेश किया प्रवे, प्रवेश करने का निश्चय कर लिया प्रपद्ययम तो प्रपद्ययम इति के पास में निश्चित पद को भी जोड़ देना टीका में टीकाकार लिखते हैं नीचे वाली पंक्ति मुझसे पहले थोड़ी टीका है उसको देखिए नावत के अवतरण के रूप में भृतस प्रवेश मगेण स्वामीन प्रवेशो अचित इतन मार्गेण प्रवेश निश्चित तो परमेश्वर के भृत स्थानीय प्राण के मार्ग से परमेश्वर का प्रवेश अनुचित है इसलिए बचा एक ही मार्ग मूर्धारूप मार्ग और उस मूर्धारूप मार्ग से प्रवेश करने का निश्चय कर लिया प्रवेशम निश्चितवान इत्याहो इस अभिप्राय से न तावत इत्यादि कहा गया अस्य अस्मूर्धानम यहां पर अस्य षष्टन तो सर्वनाम निदम शब्द का रूप वो परामर्शक हैं पिंड का पिंड यानी शरीर कार्यक्रम संघात तो अस्य शब्द का अर्थ टीका कारण किया पिंडस्य और निश्चित पद को इति इति के बाद में जोड़ने के लिए कहते हैं तो प्रपद्येयम अंतरम निश्चित्य शेष तो प्रपद्य प्रपद्येयम इस पदद्वय के बाद निश्चित्य पद का प्रयोग करना का अर्थ निकलेगा ऐसा निश्चय करके मूर्धा से प्रवेश का निश्चय करके इसे समझाने के लिए दृष्टांत तो बताया जा रहा है लोक इव इक्ष इक्षित इसका अवतरण है टीका में एवं अपेक्षित उक्त स एतम वाक्येलोक यहां से वो मूल कन्निका का व्याख्यान प्रारंभ होता तो ये देखने से पहले या इतने को देख ही लो तो जैसे लोक में गृह निर्माता पहले से घर का निर्माण करते समय निश्चय कर लेता है कि ये यहाँ पर ये यह रहेगा देवालय रहेगा यहाँ पर भोजनालय रहेगा यहाँ पर रसोई घर रहेगा यहा विश्राम कक्ष रहेगा और यहाँ से मुख्य प्रवेश द्वार होगा वहां से आगे उस कमरे में जाने के लिए ये प्रवेश होगा ये होगा ऐसा इक्षण करके बना लेता है न? और फिर वैसा ही करता है ये दृष्टांत का अर्थ निकलेगा कि लोके वह यानी यथा यथा लोके ईक्षित कार्य विचार पूर्वक कार्य करने वाला क्या करता है कि जो निश्चित है अर्थ वैसा ही बना लेता है पहले अपने मन में बना लेता है फिर बा, बाहर मन में बने हुए कार्य का कार्य को साकार कर लेता है बाहर ऐसे ही परमेश्वर ने भी निश्चय कर लिया ये शरीर बनाते समय ही दो द्वार बना दिए प्रपद और मूर्धा नामक प्रपद नामक द्वार से भेज दिया अपने प्रतिनिधि प्राण को और मूर्धा नामक द्वार बचा है उसका विदारण करके स्वयं प्रवेश इस शरीर में करने का निश्चय कर लिया अब बारहवीं कंडिका का उच्चारण कर लें स सतमेंव सीम विदार्य द्वार प्रपद्यतृ सैसा विदृतिर्नाम द्वाहा तस्य आवसथा तदेतन्नांदनम तस्वथथ स्वनाथो अयसथो अयमावस तो स एक सीम यानी ये निश्चय जिन्होंने किया वे परमेश्वर कि प्रपद से मैं प्रवेश नहीं करूंगा मूर्धा का विदारण करके मूर्धा से प्रवेश करूंगा ऐसा निश्चय जिन्होंने किया वे परमेश्वर स शब्द से ग्राह्य है तो स यानी परमेश्वर परम ईक्षितकारी परमेश्वर तो एतम एव सीमानम तो मूर्धा को सीमा कहा जा रहा है शरीर के यानी ये जो शीर है शीर के ऐसे दिखते हैं तीन भाग एक पीछे वाला दो ऐसे अर इन दो तीनों का जहां पर जोड़ है यहां वो है वहां पर मूर्धा जहां पर भाष्य में भाषाकार भगवान कहेंगे केशांत है यानि केशों का विवाह होता है इसलिए नाई भी यानी जहां शिखा रखी जाती है वो मूर्धा स्थान है एक प्रकार से और नाई भी जब वो करना करना प्रारंभ करता है तो वहीं से काटना शुरू कर देता है ना हाँ? हाँ वो भी जानता है वो वैदिक प्रक्रिया है पहले शुरू में वैसा जैसा समझाया है ऐसे ही करते आ रहे है परम्परा से जो परंपरा के नाई हैं वैसा ही करेंगे यहीं से ऐसा करना शुरू करते है उस तरह से तो ये तीनों की जो सीमा है उसे कहा गया मूर्धा और एकम एवं सीमानम यानी मूर्धानम सीमा तो मूर्धा हो गया न तो इसी मूर्धा का विदारण करके विदारण का मतलब इसमें छेद करना छेद करके अंदर जाऊं और फिर बंद करूं जैसे कहीं नीचे चंबर आदि होता है तो ऊपर ढक्कन रखते हैं ना वो ढक्कन खोल दिया उसमें से जो हटाना हटा दिया या कोई बड़ा गहरा चंबर होता तो उसमें उतरते भी हैं ना लोग ऐसे परमेश्वर ने इसका ढक्कन हटा दिया यही विदारण करना है प्रवेश कर लिया और फिर बंद कर लिया और फिर योगी लोग जब जाते हैं साधना से जीवित काल में अभ्यास करते हैं इस मूर्धा में मूर्धा का परिचय करते है शास्त्रानुसार फिर उस मूर्धा का भेदन करने का प्रयत्न करते हैं और फिर अंतिम काल में वहीं से निकल जाते हैं जो वे जाते हैं उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में और वहां फिर उनकी अपनी अपनी साधना के अनुसार चार प्रकार की लोकांत प्रति मुक्ति होती है सालोक्य सामिप्य सारूप्य और सयुज्य ऐसा होता है जो मूर्धा से निकला एक प्रकार से उनका कंफर्म टिकिट है ब्रह्मलोक का ही वहीं जाना है उनको उत्तरायण मार्ग से बाकी लोगों के लिए वो द्वार खुलता ही नहीं है और वो खुलता किसके लिए है परमेश्वर की उपासना करने वाले के लिए खुलता है ना तो जीवित अवस्था में ही परमेश्वर के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित कर लिया अहंग्र उपासना करके तादात्म्य संबंध और यदि प्रतीक उपासना आदि की है तो दूसरा दूसरा संबंध लेकिन परमेश्वर अपने संबंधी को अपने द्वार से ले जाते हैं तो परमेश्वर के परिवार का हो जाता है ना में, हाँ, तो, मुर्धा में चला मुरधा से तुकुंभक स्थिति में, तो में ही तो वहां पर ले जाते हैं प्राण वहां पर रखते हैं तो बाहरी श्वास नहीं चलता है प्राणन अपानन क्रिया ये नहीं होती है तो वो जो उदान वायु है वो उनको ले जाता है वहां से और समाधि अवस्था में कुंभक का मतलब आप आपका यदि समाधि से है तो उस समय शरीर नहीं छूटता है हाँ। तो प्राण वायु ग्रहण करके फिर शरीर छोड़ दिया तो उस समय फिर ऐसा है कि यदि जीवन भर का अभ्यास है ये एक अंतिम समय में ही ऐसा होता नहीं है कि प्राणन क्रिया करते समय या अपानन क्रिया करते समय शरीर छोड़ दे अपने हाथ की बात नहीं होती जीवन भर ऐसा अभ्यास किया है उसके अनुसार शरीर छूटता है फिर उस समय उसका वो प्राण वायु को अंदर लेते समय भी छूट सकता है बाहर करते समय भी या कुंभक में भी छूट सकता है जैसा अभ्यास होगा और वह यदि ब्रह्मलोक में जाने की साधना किया हुआ है तो मूढ़ा में पहुंचाने वाले सब सबके सब हृदय सब में एकत्रित होते हैं हृदय से संबंधित एक सौ एक नाडिया है उनमें से प्रधान नाड़ी है सुसुमना नाडी उस सुसुमना नाड़ी का द्वार उन्हीं के लिए खुलता है चाहे वो कुंभक स्थिति में प्राण छोड़ ले वो आभ्यंतर कुंभक स्थिति में छोड़ ले या बाह्य कुंभक स्थिति में छोड़ ले या श्वास लेते समय छूट जाए या छोड़ते समय छूट जाए पहले जीवन भर की साधना यदि ब्रह्मलोक पहुंचाने की की हुई है तो उसके लिए सुषुमना नाड़ी का द्वार खुलेगा सुषुमना नाड़ी से प्रवेश करके यहाँ मूर्धा में आएगा और मूर्धा से फिर उत्तरायण मार्ग से चला जाएगा ब्रह्मलोक अब बाकी के लिए सौ नाड़ियों में से कोई एक नाड़ी का द्वार खुल जाता है और वो नाड़ी जिस लोक में पहुंचाने वाली है यानी जिस लोक में जाना है उस लो, उस लोक के वो आते हैं ले जाने के लिए दूत तो सौ नाड़ी में से किसी न किसी नाड़ी से जाएगा सीखा यहा यहाँ से इतनी रखी जाती है गोखुर के बराबर तो इतनी इतनी सीखा रहेगी और दक्षिण वाले तो केवल इतनी इतना ही ये करते यहां से लेकर के पीछे तक सीखा रखते है लेकिन ये सामने वाला जो यहाँ है जहां से उस इधर लाते हैं वहां माना जाता है भाग क्योंकि सीमा के, केशांत जहां हो रहा है भाष्य में भाष्यकार भगवान लिख रहे केशांत को ये जो यहां है जहां छेद है वो तालू का है वहां वो एक जैसे ब्रह्मलोक में अमृत का सरोवर है ना ऐसे यहां पर भी है और वहां से अमृत टपकता है जीवित अवस्था में भी वो जो एक लटकता हुआ मांस वो होता है ना उसको आ, उसमें से आता है तो वो उतना भाग मूर्धा मूर्धा उसके किनारे पे है अमृत सरोवर के वहां से वो निकलेगा इसलिए भाष्कर भगवान मूर्धा सीमा का अर्थ करते हैं केश विभाग अवसानम जहां केशों का विभाग हो रहा है जहां से वो है मूर्धा आगे हैं तो स एतम एवं सीमानम विदार्य तो स यानी उस परमेश्वर ने क्या किया तो एतम एवं सीमानम यानि मूर्धानम विदार्य मूर्धा का विदारण करके एतया द्वारा प्राप्त इस मूर्धा नामक द्वार से प्रवेश कर लिया और फिर जिस कारण से परमेश्वर ने मूर्धा का विदारण करके प्रवेश किया उसी कारण से मूर्धा को मूर्धा नामक मार्ग को विद्रृति भी कहा जाता है विद्रृति नामक द्वार तो ये आगे कहते हैं कि सैसा विद्रुतिर नाम द्वार तो सा ये सा द्वाह द्वाह ये प्रथमा का एक वचन है द्वार शब्द है ना स्त्रीलिंग है रेफांत उसका द्वाहा बना है तो द्वाहा यानी द्वार और सा ये सा अर्थ है ये जो प्रसिद्ध परमेश्वर के प्रवेश का द्वार है इसका विदृति नाम है विदृति इस शब्द से भी इसे कहा जाता है क्यों तो कहते इसलिए कि विदारी तत्वात विदृति ऐसी विदृति शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो योग वृत्ति से यह अर्थ निकलता है विदृति शब्द का जिसका परमेश्वर ने विदारण किया वह परमेश्वर के द्वारा जिसका विदारण किया गया वह विद्रित तो परमेश्वर के द्वारा शरीर में प्रवेश के लिए विदारण किसका किया गया सीमा अ, अ, अ, धा का इसलिए मूर्धा को मूर्धा को कहा जाता है विद्रृति तो सा ऐसा साम द्वा तदनम तद तो नानंदनम तो तद एतत शब्द से लेना यह जो विदृति नामक द्वार है इस विदृति नामक द्वार को नानंदन कहा जाता है विदृति तो कहा ही जाता है अरे नानंदन भी है हा, हा नानंदनम है नहीं नांदनम इसको नांदनम कहा जाता है नानंदनम नहीं नांदनम तो नांदनम कहा जाता है क्यों नांदनम कहा जाता है तो कहते इसलिए कि नंदति अने गत्वा ग्वा ब्रह्मणी तत् नंदनम ऐसी नंदन शब्द की उत्पत्ति करते हैं नंद धातु है आनंद अर्थ में नंद धातु है उससे लूट प्रत्यय साधन अर्थ में होने पर नंदन शब्द बनता है नंद नंदन कहता है ना हैं नंद बाबा को आनंदित करने वाला नंद बाबा के आनंद का हेतु भगवान कृष्ण है इसलिए उनको नंद नंदन कहते हैं तो नंदन शब्द का अर्थ होता है आनंद का हेतु सुख का हेतु तो जिस के द्वारा गमन होने से परमेश्वर के साथ आनंद अनुभूति करता है उसे कहा गया नंदन शब्द से और जैसे प्रज्ञा शब्द का प्रज्ञा शब्द से स्वार्थ में अनु होकर के प्रज्ञ शब्द से स्वार्थ में अनु होकर के प्राज्ञ बनता है प्रज्ञ एव प्राग ऐसे नंदनम एवं नानंद नानंदम नानंदनम ऐसे तो नंदनम एवं नानंदनम तो न ना और आनंदनम ऐसा नहीं निकालना नंदन ये मूल शब्द था इसे अण प्रत्यय होने से आदि वृद्धि हो गई तो नानंदनम बना तो एतत ये तद एतत नानंदनम का मतलब होगा यह मार्ग नानंदन है यानी इस मार्ग से जाने वाले के आनंद का हेतु है जैसे तृतीय मार्ग हेतु है दुख का ले जाते समय ही मारते पीटते ले जाते हैं यमदूत तृतीय मार्ग से जाए स्वरिय सो तृतीय मार्ग है ना और जब वहां भी पहुंचता है तो वहां भी कोई सुख सुविधाएं थोड़ी मिलती हैं उनके पापों के अनुसार या तो अंगारों में लेटा देता है शरीर दहन दहाक शरीर में दाहकत्व की अनुभूति तो होती है दहन की जल रहा है लेकिन छूटता नहीं है सालों सालों तक अग्नि में जलता रहता है और कष्ट वैसा ही होगा लेकिन शरीर छूटेगा नहीं किसी किसी को फिर कहते हैं डालते हैं उसमें उबालते हुए तेल उबल रहा है जिस कढ़ाई में उसमें जैसे पूड़ी तलते हैं पकौड़ी तलते हैं ऐसे इन लोगों को डाल देते हैं जो दूसरों के घर में आग लगा देते हैं ये सब करते हैं पाप को देख करके सब अलग अलग प्रकार के भोग स्थान है पर तो वहां ये नहीं कि घंटा आधे घंटे में शरीर छूट जाए सालों तक उस उबलते हुए तेल में पकौड़ी के तरह पकते रहेंगे लेकिन शरीर छूटेगा नहीं यातना होती रहेगी ये तृतीय मार्ग हुआ वो न, नानंद नहीं है नानंदन नहीं कहलाएगा औ, और नानंदन है ये उत्तरायण मार्ग और मिश्र मार्ग है बीच वाला दक्षिणायन मार्ग तो तदेतन्नांदनम आगे है तस्त्रवस तो तस्त्रवस तो शरीर में प्रवेश करते ही जीव बन गया कर्ता भोक्ता बन गया परमेश्वर परमेश्वर से अलग तो जीव नहीं है ना परमेश्वर ही अविद्या उपाधिक परमेश्वर ही जीव है और निरुपाधिक जीव ही परमेश्वर है तो अभी शरीर में प्रवेश कर लिया तो शरीर आदि में तादाद में करके जीव बन गया तो फिर जीव परमेश्वर को रहने के लिए कई मकान बनाने की जरूरत नहीं होती कितना भी बड़ा तूफान आ जाए तो परमेश्वर को उड़ा करके नहीं ले जाता कितनी भी बारिश हो तब भी भिगा नहीं सकता नयनन छंदन तिश्रानी नयनन दहति पावक नक ले त्यापो न सोसे तिमारू तो कहा जाता है न इन सब से बचना होता है शरीर में तादाद में करके शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझने वाले जीव को इसके लिए फिर जरूरी होती है विश्रांति स्थान आदि की आवश्यकता होती है तो ये कहते हैं कि उसके त्रय आवसथा तो आवसत कहा जाता है आवास स्थान परमेश्वर को किसी कमरे की जरूरत नहीं है अजीव को कमरे की जरूरत है कम और कमरे में जो जो सुविधाएं चाहिए उन सब की जरूरत है तो इसके लिए परमेश्वर ने तीन विश्रांति स्थान बताए हैं उसके तीन अवस्था के लिए तीन आवसथ है तो त्रय आवसथा यानी आव, आश्रय स्थान है निवास स्थान है और त्रय स्वप्ना और तीन स्वप्न है इसके तीन प्रकार का हमेशा कोई ना कोई स्वप्न ही देखता है कार्यक्रम संघात में आया हुआ जीव और तीन ही प्रकार है स्वप्न के तो तीन प्रकार का स्वप्न है इसका तो जागृत में दक्षिण नेत्र में रह करके जागृत के द्वैत रूपी स्वप्न को देखता है जागृत का द्वैत भी स्वप्न द्वैत के तरह ही मिथ्या है ना बाधित होता है इसलिए स्वप्न तो स्वप्न ही है और जागृत भी स्वप्न के तरह स्वप्न ही है मिथ्या पदार्थ विषयक होने से तो इसे जागृत जागृत में ये कहां पर रहता है उसका आश्रय कौन बनता आश्रय स्थान दक्षिण नेत्र और देखता है कौन सा स्वप्न तो ये अभी अभी वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं वो स्वप्न जागृत अवस्था में होने वाला स्वप्न है द्वैत दर्शन मात्र स्वप्न है और स्वप्न स्थान जब स्वप्न अवस्था में पहुंचता है तो उस समय स्थान होता है अंतर्मन स्वप्न में अंतर्मन में रहता है और वहा प्रसिद्ध जो स्वप्न द्वैत है वो देखता है वो स्वप्न उसका हो जाता है और के समय रहता है हृदय आकाश में हृदयांतराकाश में रहता है ना और हृदयांत्र आकाश में रह करके जो अविद्या का अनुभव कर रहा है वहां पर भी अपने स्वरूप का बोध नहीं है ना अविद्या का साक्षी बन करके हैं जाग्रत और स्वप्न प्रपंच का अनभिव्यक्त जो रूप है उसका साक्षी बनकर के सुसूक्ति में रहता है इसलिए वो भी एक प्रकार से स्वप्न दर्शन ही है अनात्म दर्शन का मतलब है स्वप्न दर्शन तो अविद्या अभी बाधित होती है ना बाधित अनात्मा जो अविद्या है अनभिव्यक्त नाम रूप दशा उसका अनुभव करता है हृदयांतर आकाश में रह करके सुसुप्ति अवस्था में तो हृदयांतर आकाश हुआ एक उसका आवशत यानी विश्रांति स्थान वहां पर स्वप्न देख रहा है सुसुप्ति रूप स्वप्न और स्वप्न में अंतर्मन उसका निवास स्थान है और वहां रह करके प्रसिद्ध जो स्वप्न है वो स्वप्न देखता है जागृत अवस्था में दक्षिण नेत्र स्थान में रह करके जागृत द्वैत रूपी स्वप्न को देखता है इस प्रकार ये कहते हैं कि अयम आवसत अयम आवसत अयम आवसत है यानी तीन आवसत दिखाने हैं और तीन स्वप्न दिखाने हैं तो अयम आवशत से लेना दक्षिण नेत्र दूसरे अयम आवशत से अंतर मन तीसरे आवशत से हृदय अंतराकाश और ये तो हुए उसके निवास स्थान और वहां पर रह करके तीन शुभ प्रकार का स्वप्न देखता है भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल